माँ की बातें स्वामी अरूपानंद उद्बोधन माँ का कमरा 24 चार उन्नीस सौ डेढ़ बजे हैं दोपहर का भोजन करके ऊपर पान लाने गया सुना कि माँ किसी के बारे में कह रही है छोड़ न सके स्वभाव को जीव दुख विपदा सहे तस्वभाव ईश्वर भजे भक्तिभाव उसको लभे मैं माँ इसका अर्थ क्या माँ मनुष्य स्वभाव नहीं छोड़ पाता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 स्वभाव ही सब कुछ है और भला है क्या मैं शरत महाराज ने गोलाब माँ की बात पर कहा था एक डाब कच्चा नारियल देगी तो घर भर में उसकी चिल्लाहट गूंज जाएगी माँ हाँ इन लोगों का कैसा कैसा स्वभाव हो गया है अब थोड़ा कुछ होते ही चिल्ला चिल्ला कर सबको तंग कर डालती है योगेन योगिन माँ पहले बड़ी धीर स्थिर थी अब वैसी नहीं है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 उनके दर्शनों के लिए आई है उन्होंने माँ से कुछ बातचीत की बहाई संप्रदाय की बात उठाकर वे माँ से बोली कि वह भी श्री रामकृष्ण का सीख के ही समान सर्वधर्म समन्वय में विश्वास करता है बातचीत से ऐसा लगा कि मेम इस संप्रदाय की ही रही होगी मेम के चले जाने पर मैंने माँ से पूछा यह जो मेम आई थी उसे देख तुम्हें कैसा लगा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 तुम्हें तो माँ कुछ अंदाज ही नहीं होगा माँ ठाकुर ने भाव अवस्था में कहा था इसके बाद घर घर मेरी पूजा होगी मेरे कितने अपने लोग हैं इसकी कोई गिनती नहीं है निवेदिता ने कहा था माँ हम लोग भी हिंदू हैं कर्म फिर से उस देश में जन्म हुआ तुम देखोगे कि हम लोग भी बिल्कुल ऐसे ही ठीक ठीक हिंदू हो जाएंगे उन लोगों निवेदिता आदि का यही आखिरी जन्म है